जय संतोषी मां मित्रों संतोष की देवी संतोषी मां की चर्चा के दूसरे भाग में हमने जाना कि संतोषी माता किसका अवतार है साथ ही उनका अवतरण कैसे हुआ और उसका क्या उद्देश्य था और आज इसी चर्चा के तीसरे भाग में हम जानेंगे कि संतोषी माता की व्रत कथा का रहस्य क्या है और ये जनमानस तक कैसे पहुंची तो आइये शुरू करें मित्रों संतोषी माता की व्रत कथा इस कलयुग में घटी एक सत्य घटना है जो कि पुराणिक लोक कथा की श्रेणी में आती है क्योंकि पुराणिक लोक कथा उन कहानियों को कहा जाता है जिनका कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं होता वे बस प्राचीन काल से मौखिक रूप जनश्रुति के माध्यम से फैलती है पर सवाल ये आता है कि संतोषी माता की व्रत कथा कितनी प्राचीन है और इसे इस आधुनिक दौर में किसने किसने लिखा था या खोजा, किसने इसका प्रचार किया? ये सभी वे प्रश्न हैं हैं, जिनके जवाब केवल माता संतोषी ही जानती क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं और शायद जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये व्रत कथा इतनी प्राचीन समय से आ रही है जिसके कई उदाहरण आपको माता संतोषी के व्रत कथा में ही मिल जाएंगे जैसे आप जब माता संतोषी की व्रत कथा को पढ़ रहेंगे तो पाएंगे कि कथा के अंदर भी एक और कथा है पर कैसे आइए जानें। मित्रों जरा ध्यान दें। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार एक बुढ़िया के सात बेटे थे जिसमें से सातवां बेटा कोई काम नहीं करता था एक दिन घर में क्लेश के चलते वो नौकरी की तलाश में घर से दूर निकल जाता है वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी एक दिन जंगल में लकडी लेने जाती है जहां उसे एक मंदिर में कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कथा करती दिखाई देती है अब यही इसी लाइन को जरा ध्यान से पढ़े जहां उसे एक मंदिर में कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कथा करती दिखाई देती है अब सवाल यह है कि वे महिलाएं कौन सी कथा पढी पडीडीडीएच रही है जबकि संतोषी माता की कथा तो यह है जिसे हम दी दी रहे हैं। तो मित्रों हैरान मत होइए हमने आपको पहले ही कहा था कि माता संतोषी की व्रत कथा लोक कथा है जो कि मौखिक रूप से प्राचीन काल से ही चली आ रही है पर यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि माता की व्रत कथा भारत के उत्तर दिशा से उभरती हुई है पर मित्रों संतोषी माता की व्रत कथा कल युग में घटी इस सत्य घटना है पर समय के किस कालखंड में घटित हुई इस विषय में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं लेकिन माता संतोषी के कुछ लेखों में हमने पाया कि इस आधुनिक दौर में संतोषी माता की व्रत कथा को उत्तर गुजरात के किसी कथाकार ने लिखा था पर वो कथाकार भी अज्ञात है और साथ ही माता संतोषी की सबसे पहले पूजा उत्तर भारत में कुछ कुछ महिलाओं द्वारा किया गया था, पर पर वे भी अज्ञात हैं, हैं हैं। इसलिए इस विषय हम हम ना ना ज्यादा ज्यादा कह सकते सकते और ना ही ज्यादा जोर दे सकते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि संतोषी माता के व्रत कथा की महिमा का अनुभव हमने स्व किया है जिसके कई प्रमाण हैं। इसलिए इस व्रत कथा को नाकारा नहीं जा सकता और ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि ये सभी आम जनमानसों का अपना अपना मत है कि कोई इसे मानता है तो कोई इसे सवाल के दायरे में रखता है तो मित्रों अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं संतोष की देवी संतोषी माँ के अगले चौथे भाग में जय संतोषी मां